श्रीमद भागवत गीता अथ दसमो अध्याय श्री भगवान जी बोले हे महाबाहो फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को सुन जिस मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूंगा मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को ना देवता लोग जानते हैं और ना महिर्षिगन ही जानते हैं क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महिषियों का भी आदि कारण हूं जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्त्व से जानता है वे मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है सात महिषि जन चार उनसे भी पूर्व में होने वाले सनक आदि तथा संभव आदि चौदह मनु ये मुझ में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं जिनकी संसार में ये संपूर्ण प्रजा है जो पुरुष मेरी इस परम ऐश्वर्य विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है इसमें कुछ भी संशय नहीं है मैं वसुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूं और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरे कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमन करते हैं उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूरक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूं जिससे वे ही प्राप्त होते हैं हे अर्जुन उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाश में तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूं अर्जुन बोले आप परम ब्रह्म परम धाम और परम पित्र हैं क्योंकि आपको सब ऋषि गण सनातन दिव्य पुरुष एवं देवो का भी आदि देव अजन्मा और स्वर्व्यापी कहते हैं वैसे ही देव ऋषि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं और स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं हे केशव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 जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोगों को व्याप्त करके स्थित हैं, हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं? और हे भगवान आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं? हे जनार्दन अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूरक कहिए क्योंकि आपके अमृत वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती है अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है तो भगवान जी कहने लगे हे कुरुश्रेष्ठ अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियां हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूंगा क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है हे hey, अर्जुन मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूं तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य अंत भी मैं ही हूं मैं अदिति के बारह पुत्रों में विष्णु और जो छियों में किरणों वाला सूर्य हूँ तथा मैं उन्चास वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ मैं वेदों में सामवेद हूँ देवों में इंद्र हूँ इंद्रियों में मन हूं और बहुत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूँ मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षों में धन का स्वामी कुबेर हूँ मैं आठ वस्ुओं में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में सुमेर उपर्वत हूँ प्रोहतों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान हे पार्थ में सेनापतियों में स्कंद और जिलासों में समुद्र हूँ मैं महिर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर ओंकार हूँ सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूँ मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष देव ऋषियों में नारद मुनि गंधरो में चित्रथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाले उत्सव नामक घोड़ा श्रेष्ठ हाथियों में एरावत नामक हाथी और मनुष्यों में राजा मुझको जान मैं शस्त्रों में वज्र और गई काम धेनु हूँ शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु काम देव हूँ और सर्पों में सर्प राजवास की हूं। मैं नागो में शीष और जलचरो का अधिपति वर्ण देवता हूँ और पितरों में अरियामा नामक पितर तथा तो शासन करने वालों में यमराज मैं हूँ मैं दैत्यों में प्रहलाद और गन्ना करने वालों का समय हूँ और पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में मैं गर्ड हूँ मैं पित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ तथा तो मछलियों में मगर हूँ और नदियों में श्री बागी गंगा जी हूँ मैं सब का नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु हूँ तथा स्त्रियों में कीर्ति श्रीरी वाक समृति मेधा धृति और क्षमा हूँ तथा गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहद शाम और छंदों में गायत्री छंद हूँ तथा महीनों में मार्क्षिश और ऋतो में वसंत मैं ही हूँ मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूं मैं जीतने वालों का विजय हूं निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूं ऋषण वंशियों में वासदेव अर्थात मैं सेम तेरा सखा पांडो में धनंजय अर्थात तू, मुनियों में वेदव्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूं मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ जीतने की इच्छा वालों की नीति हूं गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मोन हूं और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं ही हूं और हे अर्जुन जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो परमताप मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है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 इस प्रकार से दसवों अध्याय परिपूर्ण